गीता तत्वचिंतन मोह की प्रतिक्रिया अर्जुन और सम्राट अशोक के वैराग्य में भेद एक भाई ने मुझसे तर्क किया कि अर्जुन की इस वृत्ति को आप मोह क्यों कहते हैं जैसे सम्राट अशोक को कलिंग विजय में भारी जनहानि देख कर वैराग्य हो गया और उनमें अहिंसा वृत्ति जाग गई उसी प्रकार आप अर्जुन की स्थिति को भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते उनके मतानुसार अर्जुन को इतना दयनीय चित्रित करना उचित नहीं इसका उत्तर मैंने यही दिया कि अर्जुन की स्थिति सम्राट अशोक की स्थिति से पूर्णतः भिन्न है सम्राट अशोक के हृदय में विजयश्री प्राप्त करने के बाद अहिंसा वृत्ति जगी थी जबकि अर्जुन युद्ध के पहले ही अपने वैराग्य का भी की घोषणा करता है दूसरे अशोक के हृदय परिवर्तन में स्व और पर का संबंध नहीं था जबकि अर्जुन स्व और पर के भेद से परिचालित होकर ही युद्ध से विरत होना चाहता है अर्जुन के मोहग्रस्त अर्जुन के दिखने वाले वैराग्य के पीछे केवल उसकी स्वजनों के प्रति आसक्ति है मोहग्रस्त मनुष्य कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता बल्कि वह कर्तव्य को सदविचार का जामा पहनाने लगता है जैसा कि अर्जुन ने किया एक किस्सा है एक न्यायाधीश था उसने जाने कितने अपराधियों को फांसी की सजा दी थी किंतु एक दिन जब उसी का लड़का हत्या के अपराध में उसी की अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश का स्वर बदल गया वह दलीलें देने लगा कि फांसी की सजा अमानवीय है मनुष्य को ऐसी कठोर सजा देना शोभा नहीं देता इससे अपराधी की सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है खून करने वाले ने भावना और आवेश में जोश और उत्तेजना में खून कर डाला परंतु उसकी आंखों पर से खून का जनून उतर जाने पर उस व्यक्ति को संजीदगी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मार डालना मानवता के लिए बड़ी लज्जा की बात है बड़ा कलंक है आदि आदि यदि न्यायाधीश के सामने उसका अपना लड़का न होकर अन्य कोई होता तो उसने बेहिचक उसे फांसी की सजा दे दी होती पर लड़के के प्रति उसका ममत्व उसके कर्तव्य पालन में आड़े आ रहा था ठीक यही दशा अर्जुन की है उसका स्वजनों के प्रति ममहत्व तो ही उसके इस आपात वैराग्य का कारण है उसने अपनी आँखों पर अविवेक का चश्मा चढ़ा लिया है तभी तो आता ताइयों के हनन में वह पाप देखता है कहता है तस्मा हा वय हंतु धातराष्ट्रांबान्धवान् स्वजन हि कथम हत्वा सुखिन सामम माधव अतएव हे माधव अपने कुटुंबी पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है क्योंकि अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्यप्येते न पश्य लोभोपहत चेतस कुलक्षत दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न गेयमस्म पापा दस्मावर्तित कुलक्षय कृतम दोषम प्रपस्र्जनार्दना भले ही लोभ से बुद्धि भ्रष्ट हुई ये कौरवगण कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मित्रों से द्रोह करने के फल स्वरूप उपजने तो वाले पाप को नहीं देख रहे हैं तो भी हे जनार्दन कुलक्षय से होने वाले दोष को अच्छी तरह से जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए अर्जुन का यह तर्क के तर्क ऊपर युक्त न्यायधीश के के समान है। यदि पारिवारिक घटनाओं को विचार के दायरे में न लाया जाए तो न्यायधीश का तर्क सही जसता है पर जब हम देखते हैं कि न्यायधीश का सारा विचार अपने अपराधी लड़के को केंद्रित करके है और यह कि उसकी युक्ति अपने लड़के के प्रति आसक्ति से प्रभावित है तो फिर उसके तर्क में हमारी आस्था नहीं रह जाती अर्जुन ने कुलक्षय की जो बात कही और अब उससे उत्पन्न दोषों को वह जो गिनाने जा रहा है वे सबके सब, सब सिद्धांत की दृष्टि से तो सही हैं पर जब हम सबके पीछे हम उसकी मानसिकता को देखते हैं तो ये ही सारी बातें गलत हो जाती हैं